अग्निज्वाला मनोज पांडे दस्ट एश मैं ही तुम सबका अमृत हूँ और तीन मवा ही दर्शते में स्व अरंकृता ते शापाही श्रोधि हवा ऋग्वेद सूक्त दो दशमलव एक ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में प्रभु स्वयं को अग्नि कहकर संबोधित करते हैं और इस दूसरे सूक्त में वे ही कहते हैं कि वे हवा के समान हैं इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है उसको समझ ले जैसा कि हम सब इस संसार किसी वस्तु को समझने के लिए उदाहरण को देते हैं इस संसार के लौकिक वस्तुओं का वही यहाँ पर भी हो रहा है अर्थात परमेश्वर स्वयं को जिस वस्तु को जानते हैं उसी वस्तु से हम सब को समझ रहा है परमेश्वर को समझाने का तरीका लौकिक और अद्भुत है हम सब अग्नि को और जल को बहुत अच्छी तरह ऐसी जानते हैं और इनको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं बिना इनके उपभोग के हमारा जीवन पृथ्वी पर बहुत कठिन और दुष्कर होगा जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सब कुछ ऊर्जा से बना है हम सब भी इस ऊर्जा से ही बने हैं जैसा कि आज का वैज्ञानिक कहते हैं ये बात बहुत पुरानी है और ये सब वेद के मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित हो रहा है जैसा की हमने पीछे चर्चा किया था कि इस तरह से जल का एक कण अपने अंदर दो कणों को मिलाकर एक परमाणु बनाता है जिसमें एक आक है दूसरा हाइड्रोजन के कण है इसमें जो ऑक्सीजन है वही वायु है इस प्रकार से ये जल का जो एक परमाणु है इसमें इसमें अग्नि जल वायु ये तीन तत्व मुख्य रूप से उपस्थित है ये वायु क्या है और किस ऐसी निर्मित है जैसा कि हम सबको हमारे आज के विज्ञान ने बताया है कि ये जल और अग्नि एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही इस रूप में हम सबको प्राप्त होते हैं और ये वायु इन में ही व्याप्त है इस तरह से ये मुख्य तीन तत्व हुए जिसको हम सब ट्रेट बात कह सकते हैं इन तीन से ही और दूसरे तत्व प्रकट होते हैं जिसमे आकाश और पृथ्वी भी है ये पहले एक परमाणु के रूप में प्रकट हुए ये परमाणु कैसे प्रकट हुआ ये भी एक प्रश्न है तो इसके उत्तर में यह है श्री उपनिषद कहता है आत्मा वाइमिक एवाग्र आसित नान्य जन्मिषद सही क्षत लोकानुश्री एक एक एक सर्व प्रथम इस सृष्टि के पहले केवल एक आत्मा ही विद्यमान था और इसके अतिरिक्त जीवन की आकलन को झपकाने वाला कोई नहीं था उस आत्मा ने ये सृष्टि उत्पन्न अर्थात सृष्टि के सर्जन करने की इच्छा जागृत हुई स्वयं श्री जग तम्बु मरीचीर मरमापोदो पर्यटन जो प्रतिष्ठान पृथ्वी मरो अधिक एक, एक दो उस आत्मा ने अम्ब मरीचि मर और आप इन लोगों की रचना की जो से देवर्ग लोग जिसकी प्रतिष्ठा है वे हम है अंतरिक्ष बुमर लोक मरची है पृथ्वी मर लोक है जो पृथ्वी के नीचे है वे हम है उसने आत्मा ने विचार किया कि मैं लोगों को अर्थात इस संसार विश्व ब्रह्मांड का सर्जन करूं और फिर उसने इस विश्व ब्रह्मांड को रचा इनको रचने के लिए उसने जल का उपयोग किया जो यहाँ मरने वाला वीर जिसके लिए यहाँ पर मरची कहा जा रहा है इससे सभी मरने वाले तत्व जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु वाय। और आकाश इत्यादि अंतरिक्ष के साथ ही विराट पुरुष को वे रचा जिसकी शरीर ही ये विश्व ब्रह्मानल है सही क्षत में लोकहलो कपालुश्री जयती शोध भय पुरुष सन समुद्रित मूर्ख एक, एक तीन और इस पुरुष को उसने लोकपाल बनाया इन सब का स्वामी जो इस मृत्यु लोक के सभी जर और मरने वाले पदार्थों की रखरवाली कर सके और इनको अपने नियंत्रण में रख सके तम मुख्य ठंडम तभी तस् मुख निर्भिते थंडम मुखा दौ निरनासीक निर्भीता नसीकाभ प्राणद्वाय रक्षि निर्भीता चुचादीते कौ निर्भी आकत्रोत्र दिध लवमान अधि वनस्पत हरिद्व निर्भिद्य चमान अपान मृत्यु निर्भिद्यत शिशन दृतो रेत आप एक, एक चार इसके बाद उसने इस पुरुष को टपाया और जब वे पुरुष टप गया तो उसका मुख खुला जैसे अंडा फटता है मुख से वाणी निकली वाणी से अग्नि निकली जिससे उस विराट पुरुष के दोनों नाशिकाएं खुली और नासिकाओं से प्राण निकला और प्राण से वायु निकली जिससे दोनों आँखों के गोलक बने और दोनों आँखों खुली आँखों से चक्षु देखने का इंद्रिय निकला चक्षु से सूर्य निकला इसके पश्चात कान खुले और कानों से श्रोत्र निकले श्रोत्र ऐसी दिशा निकली बचा खुली और त्वचा से लोभ मर्थात रोय आदि निकले स्पर्श इंद्रिया और लमो ऐसी औषधिया वनस्पतियाँ निकली हृदय खुला और हृदय से मन निकला मन से चंद्रमा नभी खुली और नाभि से अपान निकला और अपान से मृत्यु निकली जिससे शिश्न खुला और शिश्न से बीज निकला और विज से जल निकला सर्वप्रथम जब कुछ भी नहीं था शिवाय परमेश्वर के इस परमेश्वर ने शब्द का उच्चारण किया अपने अदृश्य मुख से जिससे ये शब्द जो धुवनी रूप थी अनंत में व्याप्त होकर ऊर्जा का सूक्ष्म रूप में प्रकट हुई और ये ऊर्जा ही परमाणु रूप हुआ और इस परमाणु को सर्वप्रथम इन भागों में जाना गया जिसको ही हम सब सत रज तम के रूप में जानते हैं और ये तीन तत्व मिलकर ही किसी पदार्थ के कि परमाणु को उत्पन्न करते हैं जैसा कि हम सब ने जाना कि ये परमाणु तीन कनों से मिलकर बना है इसमें ही ये तीन कन अग्नि इन तीनों को साथ सात रूपों में भी बुक किया गया है पहले अग्नि के सात रूपों के नाम इस प्रकार से बताए गए हैं वेद के प्रधान देवताओं में से एक विशेष ऋग्वेद का प्रादुर्भाव इसी से माना जाता है वेद में अग्नि के मंत्र बहुत अधिक हैं अग्नि की सात जवा मानी गई हैं जिनके अलग अलग नाम हैं जैसे काली कराली मनोजवा सुलोहिता धूम्रवर्णा उपग्रह और प्रदीप इसी प्रकार से वायु भी सात रूप में बताई गई है सात लोक हैं पहले तीन भूलोक बुमर लोक और स्वर्ग लोग इन तीनों को त्रैलोक ये कहते हैं ये, लोक, ये नाश्वान लोक हैं दूसरे तीन जन लोक तपोलोक तथा सत्य लोक ये तीनों जनश्वर या नेते लोक हैं नेते और अनित लोगों के बीच में महर लोक की स्थिति मानी गयी है उक्त सात में त्रय लोक ये की वायु का वर्णन है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों में वायु की सात शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है अधिकतर लोग यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है लेकिन उसका रूप बदलता रहता है जैसे कि ठंडी वायु गर्म वायु और समान वायु लेकिन ऐसा नहीं है दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेद पुराणों में अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग है अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है नाम अलग होने का मतलब ये कि उसका गुण और व्यवहार भी अलग ही होता है इस तरह वेदों में सात प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है ये सात प्रकार है जो एक प्रभु दो आव तीन उद चार संच विभोरी और सात पर प्रवह पृथ्वी को लांग कर्म में मंडल परन्त जो वायु स्थित है उसका नाम प्रभो है इस प्रभो के भी प्रकार हैं ये वायु अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ा कर ले जाती है धूप तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को ये वो वायु समुद्र जल से परिपूर्ण करती है जिससे ये काली घटता के रूप में परिणत हो जाते हैं और अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं दो आवा आवा सूर्य मंडल में बंधी हुई है उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्य घुमाया जाता है तीन उद्व वायु की तीसरी शाखा का नाम उद्व है जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर ये चंद्रमंडल मंडल घुमाया जाता है चार वायु की चौथी शाखा का नाम है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है उसी से से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है पाँच विवो पांचवी शाखा का नाम वो है और ये ग्रह मंडल में स्थित है उसके ही द्वारा ये ग्रह चक्र ध्रुव ऐसी सम्बद्ध होकर घूमता रहता है परिवह वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है जो सप्तर्षि मंडल में स्थित है इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्तर्षी आकाश में भ्रमण करते है सात परावह वायु के सातवी स्क नाम परावह है जो धरो में आबद्ध है इसी के द्वारा रूप चक्र तथा अन्य मंडले एक स्थान पर स्थापित रहते हैं हमारी सफलता का राज क्या है यहाँ का नहीं चाहता है कि वह अपने जीवन में सफल हो और अपनी मनचाही मंजिल को इस संसार में उपलब्ध करे जैसा कि हम सब जानते हैं लेकिन इस जीवन में सफल बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो सफलता को उपलब्ध करते हैं इसके पीछे कारण क्या है आज हम उन सभी मुख्य कारणों पर विचार करेंगे और भर सक प्रयास करेंगे उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है पहली बात ये कि जीवन में सफलता का चाहना जरूरी नहीं है मैं ऐसे बहुत लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उसको वे अपने जीवन में सफलता उपलब्ध नहीं कर पाते हैं वे हमेशा समय से पीछे रहते हैं समय हमेशा उनसे आगे रहता है वे सब कुछ जितना चाहते हैं लेकिन स्वयं को हार कर ये कैसे संभव है सफलता का ये पहला सबक है कि हम सबसे पहले अपने मन वचन कर्म से स्वयं को संतुलित करें और एक रास्ते पर चलते रहते रहे मंजिल जब तक नहीं पहुंच जाते हैं माना कठिनाई बहुत बड़ी है यहाँ कोई कार्य आसान नहीं है सफलता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ जरूरी ये नहीं है कि आप परिश्रम करते हैं जरूरी ये है कि सही दिशा में लंबे समय तक परिश्रम करना होगा हम जब समाज में नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि एक से बढ़कर एक महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों में अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखा और अपने जीवन की कमियों को दूर करके अपने जीवन की सफलता को उपलब्ध किया। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी कुद्ती के रूप में जो कुछ उभर रहा है वह है निर्धनता बीमारी अपाहे अपना इसके चुगनल में अक्सर लोग भस जाते हैं और इससे पार होने का मार्ग उनके जीवन में उन्हें नहीं दिखाई देता है जब बाप का समय खराब होता है तो सब आपके खिलाफ हो जाते हैं यहाँ तक आपकी प्रकृति भी आपका साथ नहीं देती है आपको जीने से अच्छा मरना लगता हाँ और कितने लोग ये रास्ता चुन लेते हैं अर्थात अपनी आत्महत्या का ये रास्ता आसान नहीं है बहुत ही है लेकिन जब बाद हर प्रकार से निराश हो जाता है और लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक जाता है उसको अपने जीवन में कहीं से भी आशा की रोशनी नहीं दिखाई देती है तो वे है क्या करें वे आदमी बहुत अधिक मजबूर और निराशा को घनाघोर बदलों ऐसी अपने आप को घिरा हुआ पाता है मैं ऐसे ही एक आदमी को जानता हूं जो आत्महत्या के लिए तैयार हो चुका था और वह प्रयास कर रहा था स्वयं को समाप्त करने का जब मैंने उससे पूछ कि भाई तुम तो इतना सुंदर जीवन को छोड़ कर मरने के लिए क्यों उतावले हो चुके हो तो उस आदमी ने अपने जीवन के समाप्त तो करने का कारण मुझसे बताने लगा वह कोई चालीस साल का व्यक्ति था उसने कहा की मैं अब इस संसार ऐसी लड़ते लड़ते बुरी तरह से ठक चुका हुआ मुझे किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली है आज तक मैं हर क्षेत्र हारा बुरी तरह से पराजित हुआ हूँ मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है मैं अब मरना चाहता हूँ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा परिवार मेरी सहायता के योग्य नहीं है मेरी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो चुकी है इस तंगी और गरीबी के झेलते हुए मैं भी बहुत लंबे समय से परेशान चल रहा हूँ मुझे ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका इलाज कराते कराते थक चुका हूं और बीमारी ठीक नहीं हो रही वह मुझे अंदर ही अंदर से खोखला करती जा रही है मैं इस बीमारी को झेलते झेलते पूरी तरह से उठ चुका हूं मेरा सारा धन जो भी मैंने कमाया था इस बीमारी के इलाज में खर्च कर दिया है मेरे पास रहने खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है मैं स्वयं को बहुत असहाय और लाचार महसूस कर रहा हूँ मेरे पास इस आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं है मैंने उस व्यक्ति की बातों को बहुत ध्यान सुना और मैंने समझा कि वास्तव में बहुत गंभीर समस्या है मैंने उससे कहा कि हिम्मत मत हारो पर मैं स्वर आरोप भरोसा करो और पुरुषार्थ करो सफलता अवश्य मिलेगी उसने कहा शरीर से पुरुषार्थ करना है वही अब बेकार हो रही है ये किसी कार्य को पूरी तरह से करने में सफलता नहीं प्राप्त कर रही है मैंने कहा कि शरीर से काम उतना ही लो जितना ये करने में समर्थ है काम अपने मन और अपनी आत्मा से लो और उसको द्वारा ही चिंतन करो और हिम्मत मत हारो हौसला बना रखो इस तरह से आत्महत्या करने से तो तुम्हारी आत्मा को और अधिक कष्ट होगा यदि तुम पुरुषार्थ करोगो तो हो सकता है कि तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाए सबसे बड़ी उस आदमी की समस्या उसकी निर्धनता थी दूसरी समस्या उसको ऐसे बीमारी ने पकड़ लिया था जिसका इलाज कराने पर भी वह ठीक नहीं हो रही थी तीसरी समस्या उसकी थी कि उसका कोई साथ देने वाला नहीं था चौथी समस्या थी कि उसके पास रहने खाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं था ऐसी स्थिति में उसको मर जाना ही अपनी सारी समस्या का समाधान ठीक लग रहा था क्यूँकी वे अपनी बीमारी से बुरी तरह से उठ चुका था केवल एक बात पर मुझको उस पर दया आ रही थी कि उसकी उम्र कोई बहुत अधिक कभी नहीं थी मैंने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक विचार रहे हो कि तुम्हारी आत्महत्या से ही तुम्हारी समस्या का समाधान संभव है क्योंकि अब तुम्हारे लिए जब इस दुनिया के सभी दरवाजे बंद हो चुके है और जो सबसे बड़ा साधन तुम्हारे शरीर है वे भी तुम्हारे साथ नहीं दे रही है तो फिर तुम किसके सहारा जी सकते हो यहाँ तक तुम्हारे पास अपने रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है इसके अतिरिक्त खाने के लिए भी नहीं है तो मर ही जाओ यही ठीक है लेकिन मैं तुमसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद नहीं है आत्महत्या करना भी तो एक रास्ता ही है जैसा कि मैं समझता हूँ कि ऐसी हमारे समाज में व्यवस्था होनी चाहिए कि जब कि किसी को इस संसार में इतना अधिक मुश्किल हो जाए तो उसके पास ये अधिकार अवश्य हो कि वे स्वयं को मच सके और कैसा मोहित सबर संसार का मैं नहीं समझता कि क्या ठीक है क्या गलत है मैं समझता हूँ कि यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है स्वयं को इस नरकपूर्ण शरीर से मुक्त करने का यदि आप सबको कोई दूसरा रास्ता समय में आए तो अवश्य सूचित करें। क्या मरने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता है तो वे है कौन साहित हमारी सफलता का एक सबसे बड़ा राज्य ये मृत्यु भी हो सकता है यदि हम इसका प्रयोग करना जानते हैं तो जैसा कि वे आदमी कर रहा है जो इस दुनिया के सभी रास्ते बंद होने पर भी अपने लिए दूसरे दरवाजे को खोलने की बात कर रहा है जहां कोई मृत्यु नहीं है ये मृत्यु भी इस दरवाजे की तरह से जो हमें स्वर शरीर और नस्वर संसार ऐसी मुक्त कर सकता है जो कुछ इन आँखों से देखते हैं क्या यही संसार है इस प्रश्न का उत्तर हमें ही दिया जा सकता है पर वे वस्तुतः नितान्त बालकों को ही होगा वस्तुतः जो कुछ हम देखते हैं वे अस्तित्वों का अति स्वल पंच है जिसे हम देख नहीं सकते न केवल खुली आँखों से वरण सूक्ष्म यंत्र भी उन्हें देखने में ही नहीं अनुभव करने में भी असमर्थ रहते हैं कई बार दृश्य के दृश्य में और दृश्य के दृश्य में परिणत होने की घटनाएं घटित होती रहती हैं और वे इतनी विचित्र होती हैं कि उन्हें भूत प्रेत देवी देवता की कर सिद्धि चमत्कार अथवा अतिद्रिय चेतना की अनुमति आदि कहकर मन समझाना पड़ता है वास्तविकता क्या है इसका सही पता लगा सकना और उन अद्भुत घटनाओं का समाधान विश्लेषण कर सकना प्राय सम्भव नहीं हो पाता इस संदर्भ में आए दिन जहाँ तटित होने वाली घटनाओं में से दो इस प्रकार है एक मनिला की यूशु ने पी आई नामक प्रामाणिक समाचार एजेंसी ने पूरी खोजबीन के पश्चात एक समाचार प्रकाशित कराया था कि कार्नेलियो के नामक एक 12 वर्षीय छात्र जब तक अनायास ही अदृश्य हो जाता है स्कूल के क्लास ऐसी गायब हो जाना और दो दो दिन बाद वापस लौटना आरंभ में लड़के की चक बाजी समझा गया किंतु पौधे उसके दिए गए ब्योरे पर ध्यान देना पड़ा वह ही कहता था कोई परी जैसी लड़की उसे खेलने के लिए अपने पास बुलाती है और वह रोई की तरह हल्का होकर उसके साथ खेलने उन्हें लगता है कि पुलिस ने बहुत खोज की उस पर विशेष पहरा बिठाया गया यहाँ तक कि उसके पिता ने कमरे में बंदर रखा तो भी उसका गायब होना रोका नहीं पीछे किसी पादरी के मंत्र से वे संकट दूर हुआ दो सी वैज्ञानिक से लारी की विश्वसनीयता पर किसी को उंगली उठाने का साहस नहीं हो सकता उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया है पेरिस की एक प्राचीन प्रतिमा की जब वैज्ञानिकों का एक दल परीक्षा कर रहा था तो वह मूर्ति देखते देखते अदृश्य हो गई और उसके स्थान पर एक दूसरी विशालकाय मूर्ति आव्य राज जो पहले की तुलना में कहीं बड़ी थी ये घटना अभी बहुत पुरानी नहीं हुई है जिसमें टेनेसी राज्य के गालटिन नगर के एक घने किसान देविड लिंक के अचानक गायब हो जाने के समाचार ने दूर दूर तक आतंक पैदा कर दिया था और उस संबंध में भारी जांच पड़ताल हुई थी वे किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहा था कि देखते देखते आंखों के सामने से अदृश्य हो गया और फिर कभी नहीं लौटा कोई ऐसी वजह भी नहीं थी जिससे वे जानबूझकर भाग जाता हंसता ये कहकर घर से निकला था कि अभी दस मिनट में आता हूँ जिस स्थान से वे गायब हुआ था उसके आसपास पास पंद्रह फुट के घेरे की घास बुरी तरह झुलस गई थी पुलिस तथा दूसरे खोजी सिर्फ तो अपन न करने पर भी उसका कुछ पता न लगा सके ऐसी घटनाओं की विवेचना करते हुए वैज्ञानिक क्षेत्रों में कई प्रकार से चर्चा होती रहती है अब वैज्ञानिक निश्चय पर पहुंच चुका है कि मनुष्य की इंद्रिय चेतना के आधार पर विकसित बुद्धि जितना जान पाता है दुनिया वस्तुता उससे कहीं अधिक है उसे न बुद्धि समझ पाती है और न मानव निर्मित यंत्र ही उसे पूरी तरह पकड़ पाते हैं, फिर भी कुछ विशेष सूक्ष्म संवेदना वाले यंत्र थोड़ी बहुत जानकारी कभी कभी देते रहते हैं और ये सिद्ध करते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन न केवल अधूरावरण भ्रामक भी है हम हमने तीन सूर्य की धूप को देखते हैं पर सच ये है कि धूप कभी भी नहीं देखी जा सकती उसके प्रभाव से प्रभावित पदार्थ विशेष स्तर पर चमकने लगते हैं ये पदार्थों की चमक है सूर्य के रने जो इस चमक का प्रधान कारण है हमारी दृश्य शक्ति से सर्वथा परिहाय अंतरिक्ष में प्राय पूरे सौर मंडल को प्रकाशित एवं प्रभावित करने वाली धूप वस्तु सोलर स्पेक्ट्रमा सौर मंडली वर्ण है उसे ऊर्जा की तरंगों एवं स्फुरनाओं की एक सुविस्तृत पट्टी कह सकते हैं। इस पट्टी में प्रायः दस अरब प्रकार के रंग हैं, पर उनमें से हमारी आंखें लाल से लेकर बैगनी तक एक एक रंग सप्तक की तथा उसके सम्मिश्रण को ही देख पाती है बाकी सारे रंग हमारे लिए सर्वथा अदृश्य अपरिचित और अकल्पनीय है अब हम कुछ एक सूक्ष्म किरणों की किन्हीं विशेष यंत्रों की सहायता से देख समझ सकने में थोड़ा थोड़ा समर्थ होते जाते हैं जैसे धूप में इन तरंगें देखी तो नहीं जाती पर जलन के रूप में अनुभव होती है इन किरणों का फोटोग्राफी में प्रयोग करके दुनिया का वास्तविक रंग विचित्र पाया गया है घास पात पेड़ पौधे वस्तुता बिल्कुल सफेद है आसमान समुद्र बिल्कुल काले जबकि पंक्तियां हरी और आसमान तथा समुद्र नीले देखते हैं इन किरणों की सहायता से अमेरिका ने क्यूबा में लगे रूसी प्रक्षेपण आस्त्रों के फोटो हवाई जहाज में खींचते थे आश्चर्य है कि उसमें वे उन जल्दी सिगरेटों के फोटो भी आ गए जो 24 घंटे पहले वहां के कर्मचारियों ने जलाई थी और वे तभी बुझ भी गयी थी दृश्य जगत में पदार्थ समाप्त हो जाने पर भी वे अंतरिक्ष में अपनी स्थिति बनाए जा सकता है यहूबा हमें भूत और वर्तमान के बीच खींची हुई लक्ष्मण रेखा से आगे बढ़ा ले जाता है जो वस्तु अपने अनुभव के अनुसार समाप्त हो गयी वे भी अंतरिक्ष में वर्तमान की तरह यथावत मौजूद है ये कैसी विचित्रता है जेम्स ने इंफ्रारेड मूवी फिल्म के लिए प्रयुक्त होने वाले एक विशेष कैमरे आई आर का उपयोग करके मुजाबिक रेगिस्तान के अंतरिक्ष की स्थिति चित्रित की है फिल्म में ऐसे पक्षी दिखाई पड़ते हैं जो अपनी आंखों से कभी भी दिखाई नहीं पड़ते जीवाणु की अपनी अनोखी दुनिया है वे मिट्टी घास पाठ पानी और प्राणियों के शरीरों में निवास करते और अपने ढर्रे की मजेदार जिंदगी जीते हैं पर हम उनमें से कुछ को ही सूक्ष्म यंत्रों से देख पाते हैं बाकी तो इतने सूक्ष्म है कि किसी भी यंत्र की पकड़ में नहीं आते किंतु तो अपनी क्रिया कलाप बड़ी शान के साथ जारी रखते हैं शास्त्रकार ने उसे अनोर अनियान कहा है परमाणु से भी गहरी उसकी संचालन करती सूक्ष्मता को देखा और जाना तो नहीं जा सका पर उसका आभास पा लिया गया है महत्व मई की बात भी ऐसी ही है विशालकाय ग्रह पिंड और निहारी का समुच्चय अत्यंत विशाल है इतना विशाल जिसकी तुलना में अपना और मंडल बल बराबर भी नहीं है फिर भी वे सब कुछ अधिक ड्री होने के कारण डिगता नहीं रेडियो दूरबीनें जिनाकाशीय पिंडों का परिचय देती हैं, ये आँखों से देखे जा सकने वाले सितारों की तुलना में अत्यधिक विस्तृत हैं। आश्चर्य ये है कि ये रेडियो दूरबीनें भी पूरी धोखे बाज है वे अब से हजारों लाखों वर्ष पुरानी उस स्थिति का दर्शन करती हैं, जो संभवतः अब मूल चूल ही बदल गयी होगी संभव है वे तरे बूढ़े होकर मर भी गए जो हमारे रेडियो दूरबीनों पर जगम दिखते है अल्ट्रा वायलेट फोटोग्राफी से ऐसे प्राणियों के अस्तित्व का पता चलता है जो हमारे समझ पड़ते और प्रामाणिकता के लिए काम में लाई जाने वाली सभी कसौटियों से ऊपर हैं। इन प्राणियों को प्रेत मानव अथवा प्रेत प्राणी कहा जाए तो कुछ होगी अब हमारे परिवार में ये अदृश्य प्राणधारी भी सम्मिलित होने आ रहे है सूक्ष्म जीवनों की तरह उनकी हरकते और हलचले भी अपने अनुभव की सीमा में आ जाएंगी हर्बर्ट गोल्डस्टीन ने अपने शोधन निबंध प्रापेशन ऑफ में ये सिद्ध करने का प्रयत्न न किए हैं कि वायुमंडल में सन व्याप्त अपना के पर्दे से पीछे अदृश्य प्राणियों की दुनिया है वह दुनिया हमारे साथ जुड़ी हुई है और दृश्यमान साहस से कम प्रभावित नहीं करती वर्तमान सूक्ष्म साधन अपर्याप्त है तो भी हमें निराश न होकर ऐसे साधन विकसित करने चाहिए जो इस अति महत्वपूर्ण अदृश्य संसार के साथ हमारी अनुभव चेतना का संबंध जोड़ सके साधारण हमारी जानकारी पदार्थ के तीन आयामों तक सीमित है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अब इसमें काल को चौथे आयाम के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है आइंस्टीन ने अपने सापेक्षवाद सिद्धांत की विवेचना करते हुए ही समझाने का प्रयत्न किया है कि ये भौतिक संसार वस्तु तह संयुक्त चतुर विस्तारी काल जगत है वे और काल की वर्तमान मान्यताओं को एक प्रकार से सापेक्ष और दूसरे प्रकार से अपूर्व वास्तविक मानते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डाराबर्ट सिर्गी अपने दल के साथ ऐसे उपकरण बनाने में संलग्न हैं, जिनसे पदार्थ के चौथे आयाम को समझ सकना संभव हो सके वे कहते हैं, जो हम जानते और देखते हैं, उनसे आगे की गतियां और दिशाएं मौजूद हैं। हम केवल तीन आयामों की परिधि में आने वाले पदार्थों का ही अनुभव कर पाते हैं, जबकि इससे आगे भी एक विचित्र दुनिया मौजूद है उस विचित्रता को समझे बिना हमारी वर्तमान जानकारियाँ बाल बुद्धि स्तर के ही बनी रहेगी दृश्य का अदृश्य बन जाना और अदृश्य का दिखाई देने लगना मोटी बुद्धि से बुद्धि भ्रम अथवा कोई देवी चमत्कार ही कहा जा सकता है इतना होते हुए भी एक कैसे सूक्ष्म जगत का अस्तित्व मौजूद है जो अपने इस गात जगत की तुलना में न केवल अधिक विस्तृत व अधिक शक्तिशाली भी है भूतकाल में उसे सूक्ष्म जगत एवं दिव्य लोक कहा जाता रहा है उसमें पदार्थों का ही नहीं प्राणियों का भी अस्तित्व मौजूद है वे प्राणी मनुष्य की तुलना में बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी आवश्यकता एवं परिस्थितियाँ उनकी भी हो सकती है और जिस प्रकार हम उस सूक्ष्म जगत के साथ संबद्ध जोड़ने को उत्सुक है उसी प्रकार वे भी हमारे सहस के लिए इच्छुक हो सकते हैं प्राणियों और पदार्थ का लुप्त एवं प्रकट होते रहना इन स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच होते रहने वाले आदान प्रदान का एक प्रमाण हो सकता है सुप्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखन शून्यजीत शून्य विल्स ने अपनी एक पुस्तक दिजृश्य मानव में उन संभावनाओं आरोप प्रकाश डाला है के अनुसार कोई अदृश्य वस्तुएं दृष्टिगोचर होने लग सकती है इन विज्ञान की उन्होंने परिवर्तना इन द नाम देकर उसके स्वरूप एवं क्षेत्र का विस्तृत वर्णन किया है हम को ही पर्याप्त न माने प्रत्यक्ष को ही सब कुछ न कहें, प्रस्तुत मस्तिष्क के और यांत्रिक साधनों को सीमित मानकर न चलें और जो अभिज्ञात है उसकी शोध में बिना किसी पूर्वाग्रह के लगे रहें तो इस अनोर महत्व महियान जगत के वे रहस्य जानने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं जो अभी तक नहीं जाने जा सके